ले जा मेरी दुआई ले जा परदेश जाने वाले नमस्कार हमने एक बात कही कि आज के अंक में आपका स्वागत है और आज का अंक कुछ खास इसलिए है क्योंकि आज का अंक त्योहारों के सीजन से जस्ट पहले हम शुरू कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में जीवन में कुछ दुखदाई घटनाएं हुई तो बहुत भारी भरकम बातें करने का मौका मिला आपके साथ में और हम लोग आपस में भी वैसी ही बातें करते रहे मगर अब चूंकि अवसर त्योहारों का आ रहा है तो चलिए आज उन भारी भरकम बातों से किनारे हट जाते हैं क्षमा कीजिएगा अब साहब किनारे हट के क्या बात करें तो यहां पर एक चर्चा का विषय सामने आ गया आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपसे एक बात कही थी हमने कहा था कि यदि हो सके यदि संभव हो तो किसी के साथ कुछ ना कुछ करते अवश्य रहना चाहिए यानी अरे भैया बातें करने के अलावा भी कुछ करना चाहिए मतलब आप तो ये समझ रहे हैं कि खाली बातें करते रहना चाहिए नहीं नहीं बातें नहीं बातों के अलावा भी किसी न किसी के लिए कुछ करते रहना चाहिए यानी कि देखिए आप किसी के लिए कुछ कर सकें कोई आपसे सहायता मांगे तो आप कुछ करें और दोस्तों के साथ अगर सहायता मांगने का इंतजार किया कुछ करने के लिए तब तो भैया दोस्ती किस बात की है तो दोस्तों के लिए तो वैसे ही कुछ ना कुछ करना होता है और बहुत से संबंध ऐसे होते हैं जिसमें कि लोग आपके चाहे न चाहे आपसे कुछ ना कुछ करवा ही लेते हैं तो हमारे एक बंधु ने हमसे कहा कि भाई जैसे आपने ये कहा कि सहायता करते रहना चाहिए तो सहायता लेते रहने के बारे में आपका क्या क्या विचार है यार बात तो सोचने की है क्योंकि सच बात यह है कि हम ये कहते हैं अक्सर हमारे मुंह से निकलता हमारे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं हमारे मुंह से अक्सर यह निकलता है कि हम एहसान नहीं लेना चाहते तो एहसान नहीं लेना चाहते जब हम ये जैसे ही यह बात कहते हैं वैसे ही यह जाहिर हो जाता है कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए अब उसने यानी अगले जिसने आपकी मदद की उसने वो मदद आप पर एहसान करने के लिए की या यूं ही की यह तो सोचने वाली बात है अब इसका निर्णय कौन करेगा इसका निर्णय तो जो मदद कर रहा है वो करेगा मगर जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो मैंने इस पर कुछ और मित्रों से भी चर्चा की तो हमारे एक अन्य युवा मित्र ने हमसे कहा कि भाई अगर जो ये हमारे ऊपर उपकार किसी के होते रहे तो हमें क्या करते रहना चाहिए मतलब ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं दुनिया में जिनके ऊपर के लोग यूं ही उपकार करते रहते हैं मैं उपकार नहीं कहूंगा यहां पर उपकार शब्द का मतलब यह समझ लीजिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने यह सवाल पूछा कि भाई उनको क्या करना चाहिए तो यहां पर दो तरह के लोग हो गए मेरे हिसाब से एक तो वे हो गए जो ले रहे हैं और जिनको दिया जा रहा है और वो लेना नहीं चाहते क्यों क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहते और दूसरे वो हैं जिन पर कि कुछ किया गया यानी जिनके लिए कुछ हुआ है मगर वो उसको चुकाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है भाई हम तो बैंक की नौकरी में चुकाने वाले हमें बहुत कम ही दिखाई पड़े जबरदस्ती खींचना पड़ता है लोगों से अरे यार वो लोन वसूली की बात कर रहे हैं तो अब अगर आपने यहां पर चूंकि मैंने बैंक का जिक्र जानबूझकर किया कि अगर आपने किसी के ऊपर या किसी के साथ कुछ भलाई की है जो ये सोचकर किया कि यह वापस मिलनी चाहिए तो साहब ये तो लोन हो गया जो कि उसको वापस करनी चाहिए और अगर आपने यह सोचकर किया कि यह वापस नहीं मिलनी चाहिए तो यहां पर यह दान हो गया अब सवाल यह है कि लोन है तो वापस मिलने की आशा आपको है यानी जिसने किया और उसको पता है जिसके ऊपर किया गया कि भाई ये तो एक लोन है जिसका मुझे किसी न किसी दिन चुकाना ही पड़ेगा यहां पर इसके लिए आपको एक घटना अभी बताऊंगा इसके तुरंत बाद ही वो घटना का जिक्र करूंगा और इस फेनामिना का भी मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा तो एक तो यह बात हो गई दूसरा वो जिनके लिए यह हुआ कि भाई जिनको कुछ नहीं करना है उनको मिल गया और वो लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो उपकार है मेरे ऊपर एहसान हो रहा है यहां पर साहब मैं आपको दो बातें बोलना चाहता हूं हमारे यहां पर एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहां पर मतलब हमारे समाज में एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का नेटवर्किंग में होता क्या है कि भैया नेटवर्क का मतलब यह हुआ कि जाल है अब उसे जाल में एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे और चौथे से दसवें बीसवें पर तक पहुंचा जा सकता है अब यदि आपको कोई आवश्यकता है तो उस नेटवर्क में अपनी खबर फैला दीजिए और नेटवर्क कहीं ना कहीं से आपकी मदद हो सकती है मतलब ऐसा नहीं कहता कि हो ही जाएगी मगर हो सकती है बहुत से ऐसे नेटवर्क हैं जो कि सामाजिक नेटवर्क जैसे लिंक्ड वगैरह हैं तो इनमें कहा जा सकता है लोग बाग आजकल इसका काफी लाभ भी उठाते हैं और ये नेटवर्किंग जो है ये किसी भी स्तर पे सिर्फ इसीलिए है कि भाई उपकार करो और उसका बदला लो ये उपकार करो और कुएं में डालो वाली नेटवर्किंग का कोई उद्देश्य नहीं है अब यहां पर ये नेटवर्किंग हमने अपनी जिंदगी में भी देखी है आपने भी देखी होगी हमारे कुछ मित्र हैं जिनके पास कि हम अक्सर जाते हैं समस्याओं के लिए और वो किसी ना किसी तरह से हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं कैसे कर देते हैं क्योंकि उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है अब हमारे जैसे लोग हैं जो कि एहसान नहीं लेना चाहते या यो कहिए कि एहसान नहीं रखना चाहते तो हम क्या करते हैं कि हम उनकी नेटवर्किंग की तरह अपनी भी एक नेटवर्किंग बना लेते हैं और जब कभी उनको जरूरत पड़ती है तो हम उस नेटवर्किंग का लाभ उठाकर काम करवाते हैं मगर साहब ये जो लेन देन है ना ये बड़ा भीषण अकाउंटिंग प्रोसीजर है और ये अकाउंटिंग प्रोसीजर को मेंटेन करना बहुत दिक्कत अलग काम है क्योंकि यहां पर नेटवर्किंग में आप अगर जो किसी की मदद करते हैं तो वो मदद एक्चुअली आप नहीं कर रहे वो मदद कोई अगला कर रहा है पता नहीं वो क्यों मदद कर रहा है आपको पता नहीं उसका कारण क्या है तो साहब यहां पर यह नेटवर्किंग जो है मेरे हिसाब से लाभप्रद सौदा तो है मगर बहुत सावधानी से कदम रखने वाली जगह है और मैं तो यही कहता हूं कि भाई नेटवर्किंग का लाभ उठाया जाए मगर बहुत ही सेलेक्टिव नेटवर्किंग की जाए मैं ये लाभ उठाने लेने देने के लिए बातचीत करने के लिए दोस्तों में कभी सेलेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं अच्छा अब सवाल आता है उनका जो एहसान नहीं लेना चाहते यानी कि जिनके साथ की आप भलाई करें और वो कह दें भैया मैं तो भलाई नहीं चाहता यार अब क्या किया जाए मैं आपको बताऊं कि मुझसे जब ऐसे लोगों का सामना होता है तो मैं बहुत हर्ट महसूस करता हूं हर्ट इसलिए महसूस करता हूं कि मुझे लगता है कि मैं इनकी मदद कर सकता हूं और मदद करना चाहता हूं और मैं इनसे कुछ फेवर नहीं लेना चाहता और अगला मना कर रहा है तो इसका मतलब उसने मेरी बेजती कर दी यानी कि मैंने उसको कुछ दिया और उसने लेने से इनकार कर दिया मुझे पता नहीं कि ये मेरा सोचना सही है या गलत मगर मुझे तो गलत ही लगता है क्योंकि मेरी पत्नी अक्सर इसको मुझे गलत ही बताती है मगर मैं क्या बताऊं मेरी तो यह भावना है मेरी यह फीलिंग है कि अगर मैंने किसी को कुछ ऑफर किया तो उसे वो स्वीकार करना चाहिए मगर मैं नहीं स्वीकार करूंगा तो यहां पर मेरी पत्नी का मुझसे कहना यह होता पत्नी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा भाई साहब रिटायर होने के बाद पत्नी से ही होती है तो उनका कहना मुझसे यह होता है कि भाई आपने दूसरों का भला किया तो अगर दूसरे आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे आप एहसान क्यों मान रहे हैं आप ये क्यों नहीं मानते कि ये एक सामाजिक ऋण था जो आपने समाज को दिया और समाज ने वो ऋण आपको चुका दिया तो नेट बैलेंस जीरो का इंतजार कीजिए नेट बैलेंस जीरो हो जाए अब यहाँ पर हमारी पत्नी भी इसमें कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहती है तो मैं उनको भी सामने ला रहा हूँ ये लीजिए नमस्कार ऐसी बातें आप करते हैं सुमान जी एहसान क्या होता है भाई ये क्या एहसान है एहसान ये है कि आपको सचमुच में मदद की जरूरत है और आपकी कोई आगे बढ़ के खुशी खुशी मदद कर रहा है आप उसको एहसान कह के एकदम मतलब दुद्कार हैं ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं या आपके स्वभाव की वजह से या आपके अपने कर्मों की वजह से कि लोग आपको अच्छा मानते हैं अपना मानते हैं और आपको जब देखते हैं कि हाँ जरूरत है तो आपकी मदद करने के लिए फटाक से आगे आ जाते हैं छोटी तो सी बात इसका मतलब ये हुआ कि अपनापन जरूरी है मदद लेने के लिए अपना होना जरूरी है तो अब सवाल मेरा कहना यह है कि ये अपनापन उस मदद के अलावा भी कहीं दिखना चाहिए हाँ दिखता है ना अब क्या बताए स्वभाव से हम सभी मजबूर हैं मगर ऐसे ही बॉम्बे में गए थे पिछली बार तो सड़क पे एक सज्जन वृद्ध सज्जन जा रहे थे उनके शू लेसेस खुले हुए थे हम देख रहे थे कि ये उनको गिराने के लिए बहुत बड़ा कारण है तो हमने उनको आवाज दे रोका उनसे कहा सर आपके शू लेसेस खुले हैं हम बांध दें वो बिचारे मजबूर थे ना हा कह पा रहे थे ना न हमने उनके हा ना के केन्जारी नहीं कि हम बैठ गए और हमने उनके शू लेसेस बांधे वो कृतज्ञ होके इतना उन्होंने ब्लेस ब्लेस यू ब्लेस यू कहा हमको लगा ये ब्लेस यू ब्लेस यू बेचारे इतना कर रहे हैं अभी आगे जाके गिर जाते तब ये ब्लैस यू ब्लेस्यू क्या, क्या होता भला तो बात यह नहीं है कि हम किसके लिए कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या हमें तो लगता है कि जिसको मदद की जरूरत है हम तो आगे जाके मदद जरूर करेंगे अगला उसको समझे मदद समझे उपकार समझे दुत्कार दे तो देखी जाएगी हम तो उपकार समझ के नहीं करेंगे हम ये समझ के करेंगे भाई उसको जरूरत है हम कर दे रहे हैं हम कर सकते हैं जब तक जरूर करेंगे इसपे लोगों का मतभेद हो सकता है इसी तरह से अगर हमें सहायता की जरूरत है कोई कर रहा है तो हम ले लेंगे वो सहायता जरूर ले लेंगे और ईश्वर का धन्यवाद देंगे उस व्यक्ति का तो धन्यवाद देंगे ही यहीं पे हमारी इनकी लड़ाई चुनाव बता जाती है अब हम क्या करें अब साहब आपको कल की ही घटना बताता हूं हमारे बिल्डिंग में हमारी पार्किंग स्पेस में किसी साहब ने अपना एक टू व्हीलर पार्क कर दिया आपको बता दू कि हमारी पार्किंग स्पेस लिमिटेड है उसमें एक टू व्हीलर खड़ा हो सकता है और एक कार खड़ी हो सकती है तो साहब मैं अपनी कार निकाल के कहीं गया था और पार्किंग स्पेस में एक साहब ने टू व्हीलर खड़ा कर दिया जब मैं लौट कर आया तो आदतन पहले तो उस व्यक्ति को जो वहां था नहीं उसको चार छह गालियां दी और उसके बाद कोशिश किया कि भाई वो टू व्हीलर हटा दूं और उस कोशिश में अब चूंकि पत्नी ही साथ थी तो उनसे कहा कि भाई तुम इसमें हाथ लगाओ अब साहब वो टू व्हीलर हटाना जिसपे लॉक लगा हो बड़ा मुश्किल काम होता है किसी तरह हाफते काफते हटाने की कोशिश कर रहा था इतने में सामने से कोई बिल्डिंग के दूसरे सज्जन निकले उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप छोड़ दीजिए और उन्होंने हाथ लगा के उसको हटा दिया शायद उन्होंने मेरे सफेद बालों की वजह से ऐसा कहा होगा मेरी पत्नी के चूंकि बाल काले थे इसलिए उन्होंने उनको छोड़ने से नहीं कहा मैं साथ बहुत चिड़ गया मनिका भाई ये क्या मजाक है आप मुझे छोड़ने को कह रहे हैं मगर अब देखिए उस वक्त जो था ना मन मार के चुप बैठा रह गया और उनको हटा लेने दिया किसी तरह से वो स्कूटर हमने वहां से हटा के अब हमने फेंका नहीं उसको कि ये कहें कि दूसरी तरफ ले जाके खड़ा कर दिया मगर अब यहां पर एक मदद की जरूरत पड़ी और इतफाक जैसा कि मेरी पत्नी कहती है कि भगवान ने मदद भेज दी अगर वो नहीं आते सज्जन तो मजबूरी में मुझे वो करना पड़ता जो मैं नहीं करना चाहता यानी कि वो स्कूटर उठा के शायद कहीं गिरा देना पड़ता तो भगवान ने रोक दिया मुझको तो अब उस आदमी का भी भला हो गया जिसका स्कूटर मैंने गिराया नहीं और मेरा तो भला हुआ क्योंकि उन दूसरे साहब ने आके मदद करती आप बता ये बताइए आप तो खुद हमसे कहते हैं कि रेड स्ट्रिंग थ्योरी है कोई दुनिया की जो चली आ रही है पता नहीं कब से जब से दुनिया बनी तो वो थ्योरी आप कैसे भूल जाते हैं लेने देने करने में और स्वीकार करना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है देखिए अब एक इन्होंने एक वो पुरानी याद दिला दिया पुरानी थ्योरी मैं अक्सर मैंने शायद पहले भी जिक्र किया होगा कि वो रेड स्ट्रिंग थ्योरी है जिसके हिसाब से वो चीन की थ्योरी है उसमें ये कहते हैं कि हम सभी लोगों के पैरों जो हैं वो जिन लोगों में संबंध होना है वो एक लाल रंग के धागे से बंधे हुए हैं और एक धागा हिलता है तो उसका नतीजा दूसरे कितने पैरों पर पड़ता है और सच यह है कि यदि किसी की मदद होनी है या कोई कर्म होना है तो उसमें वो धागा हिलाया जाएगा ही किसी न किसी के द्वारा इस पर नेटफ्लिक्स में एक अच्छी फिल्म भी है वो कभी आप चाहें तो वो सीरियल भी देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल है खैर तो मुद्दा यह उठ रहा था कि मदद लेनी नहीं लेनी तो साहब मैंने आपको अपने हालात बता दिए और मैंने अपने विचार भी इस पर व्यक्त कर दिए मेरी पत्नी ने भी अपने विचार व्यक्त कर दिए तो अब यह तो स्पष्ट हो गया कि मदद लेना नहीं लेना बिल्कुल व्यक्तिगत निर्णय है और आप अपना कैसे उस मदद को देखते हैं उस पर डिपेंड करता है अभी मैंने एक और मुद्दा उठाया था कि अगर आपको मदद मिली ही गई तब क्या करें हाउ टू रिटर्न दैट मदद तो साहब ये तो बड़ा सीधा सा बात है कि ये सामाजिक ऋण के तौर पे इसको हम देख सकते हैं और भाई अगर मदद मिली है तो वो मदद आगे बढ़ाई जा सकती है इस पर हमको एक घटना याद आ रही है नैनीताल की सॉरी आपसे हमने माइक ले लिया नैनीताल में दिवाली के मौके पे सब लोग सारे जो कलीग्स थे इनके हम लोग के दोस्त लोग सब लोग चले गए और हमें बड़े जोर का जाड़ा लग के बुखार आ गया हमें भी जाना था अगले दिन मगर रात में ही रात में ही तबीयत खराब हो गई और कोई नहीं बचा था जो हम लोग की मतलब ये हमारी देखभाल कर रहे थे उसमें कोई मदद करता खाना बनाना हो या कुछ भी करना हो उसमें तो इनसे जो बन पड़ रहा था ये कर रहे थे उस समय एक मिसेज सूरी थी प्रवीण सूरी नैनी रिट्रीट होटल में उनके हस्बैंड मैनेजर uh, थे चूंकि वो सीजन का टाइम था या जो भी था वो कहीं नहीं गए थे उनको पता लगा आप विश्वास कीजिए सुबह शाम वो भर भर के खाना बना के लेके आती थी खिला के सबको बिठा के तभी वापस जाती थी जब हम ठीक हुए कुछ बोलने चलने लायक हुए तब तो हमने उनका हाथ पकड़ के आंखों में आंसू भर के मेरे मुंह से यही निकला कि प्रवीण हम ये तो नहीं मना सकते ईश्वर से कि तुम भी पड़ो तो हम तुम्हारी सेवा करें मगर ये तुमसे शिक्षा मिल गई कि किसी को भी जरूरत पड़े खाने की पीने की कैसी भी तो बस इंतजार ही नहीं करनी है जुट जाना है काम करना है और मदद कर देनी है और आगे बढ़ जाना है अच्छा साहब बड़े अच्छी बात इन्होंने सुना दी याद दिला दी पुरानी बात मगर अब आपको बताए यहां पर हुआ यह कि ऐसे ही हमने किसी को मदद करने की कोशिश किया और उनके घर पे खाना पहुंचा दिया जब उनके घर खाना पहुंचाया तो बोले अरे साहब खाने की क्या जरूरत थी हमने कहा भाई आपको और बच्चों को तो खाना ही था भाभी जी अस्पताल में भर्ती है तो आप कैसे खाते बोले अरे हम हम भाई साहब हम जो है बहुत मतलब हमें ऐसा वो है नहीं हम थोड़ा बहुत खाते और बाकी तो हम सब फेंक देंगे ये उनका सोचना है उनका करना है आप कैसे पीछे हट जाएंगे किसी का भला करने में आप तो करेंगे ना अपना काम किसी के कहने से आप अच्छा काम करने से अपने आप को कैसे रोक सकते हैं आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कोई वा, वाजिब वैलिड रीजन के साथ तो हम मान जाएंगे भाई कि नहीं करना है काम तो अब साहब सवाल यह उठता है कि आपको अपना काम करते रहना है या नहीं करते रहना है और आपको अगर अपना काम करते रहना है तो अब दोनों के पक्ष से देखने की जरूरत नहीं है अपने पक्ष से देखिए और आपको अगर जरूरत समझ आए तो मदद करिए और नहीं समझ आए तो मत करिए नंबर वन मैंने इस विषय पर जब विचार विमर्श किया और उसका नतीजा निकाला तो साहब दो बातें मुझको बहुत स्पष्ट हुई पहली बात तो ये कि भाई अगर मदद करनी है और आपके मन में ये विचार है तो मदद मांगने का इंतजार नहीं करना है और मदद कर देनी है अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है मदद लेने वाले का तो जब सवाल ये है कि अगर आपने मदद मांगी और आपको मदद मिली या आपने नहीं मांगी और तब भी मदद मिली तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब शायद हम उस जीवन के आ, ऐसा कहना चाहिए उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर कि मदद स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं लगती है बस इतना ही है कि बैलेंस याद रखा जाए और जितना हो सके उसको एक सोशल लोन मान करके चुकाते चला जाए मेरे को लगता है कि वो जो पुराने हमारे आउटस्टैंडिंग थे उनका ख्याल न करें कि भैया हमने पहले बड़ी मदद की थी हमको अब उनका भुगतान मिल रहा है मे भी हो सकता है मिल रहा हो मगर उसको छोड़ दीजिए आज अगर कोई मदद मिल रही है यानी कि अगर उस भाई ने हमारे स्कूटर हटाने में मदद की तो हमने जबकि हम एयरपोर्ट पर गाड़ी पार्क करने गए और वहां पर हमको अपना काफी ढूंढने के बाद एक पार्किंग स्लॉट मिल गया तो एक और पार्किंग स्लॉट खाली था और हमने एक गाड़ी वाले को ढूंढते देखा तो हाथ के इशारे से उसको बता दिया कि भैया यहां पर एक पार्किंग स्लॉट खाली है उसने बहुत धन्यवाद किया और आ गया तो मुझे लगता है कि शायद ये मैंने उस स्कूटर हटाने वाले को जो मदद मुझे मिली थी उसका बदला दे दिया सोशल डेट लिया कहीं से और आगे बढ़ा दिया तो इसको बात को पूरा कर दिया मतलब एक हमारा सर्किट जो था वो मुझे लगता है कम्प्लीट हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा नहीं मगर एक सर्किट तो पूरा हुआ ना लेन देन का सर्किट भाई <laughs> तो साहब आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूं और हम फिर से आगे मतलब चूंकि त्योहारों के सीजन में आपको शुभकामना देते हैं शुभ दशहरा दिवाली करवा चौथ भाई दूज सब लोगों अरे भैया दिवाली उवाली अभी बाद में करेंगे पहले हम तो अभी बोल रहे हैं ना हमको बोल लेने दीजिए अच्छा ठीक है साहब तो हम तो साहब अभी दशहरा और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं क्योंकि हम तो अभी आपसे मिलते रहेंगे बिल्कुल और हमारी धर्मपत्नी का कहना यह है कि वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी क्योंकि मतलब अभी इतनी फुर्सत निकाल के उन्होंने मुझ पर ये एहसान किया है कि okay. मेरे साथ बैठी हुई है और कुछ बातचीत में हिस्सेदारी कर रही है मुझे लगता नहीं है कि वो हिस्सेदारी आगे भी लगता चलने वाली है कोई एहसान नहीं किया है अपनी आवाज हम लोगों तक पहुंचाने में खुशी हो रही है ओके okay. चलिए साहब तो नमस्कार आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद और एहसान नहीं मान रहा हूँ आपका आपको केवल धन्यवाद दे रहा हूं नमस्कार तू ही सुहा तेरा the